देखो बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉक आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो जब मैं दो साल का था मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चले गई चली गई भाग गई <laughs> मदर तो इंडिया होती है तुम्हारी मिलकर निकली भाग गई नो आई नो सर सॉरी